सिंधी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वाशी चंदी आपको अभी कुछ करके दिखाऊंगा अब सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो खल नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधु वन नाइन्टी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बातें करते हैं और जब उनसे बातें करते हैं तो उनके अनुभवों को सुनते हैं उनके एक्सपीरियंस को सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक मोटिवेशन हमें मिलता है रो तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ सिंगापुर एंड इंडिया कोयम्बत्तूर से जुड़े हुए शबरी भाई हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से शबरी जी का बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े शबरी भाई आप ब्रह्मा कुमारी से भी काफी समय से जुड़े हुए हैं मेडिटेशन भी करते हैं इंजीनियरिंग किया है आपने तो काम भी करते हैं जॉब करते हुए ब्रह्मा कुमारी इसका जो सिस्टम है लाइफस्टाइल है उसको भी फॉलो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमें नमस्कार कैसे हैं आप बहुत अच्छा है मैं तो कोयम्बतूर से यहाँ आया हूँ यहाँ सिंगापुर में रहता हूँ मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई किया हूँ हमारा एवियशन का इंडस्ट्री में एक इंजीनियर काम करता हूँ वहाँ पर सिंगापुर में तो तेरह साल रहता हूँ यहाँ पर तेरह साल से आप यहीं पर है अच्छा इंडिया में आपने क्या किया था कैसे पढ़ाई हुआ कोयम्बत्ूर के बारे में जहां आपका जन्म हुआ है उसके बारे में और अपने परिवार के बारे में बताइए लौकर पर अच्छा हमारा घर तो कोयम्बतूर में है माँ बाप सब सब लोग वहाँ है मैं तो कोयम्बतूर का एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा है मैंने माँ बाप वगैरह सब वहाँ है फिर शुरू शुरू से ब्रह्मा कुमारी इसको जुड़ा हुआ मैंने कोर्स भी वहाँ पे लिया लिया है अच्छा वहीं पर आपको ब्रह्मा कुमारी का जो कोर्स है उसके बारे में पता चला और वहीं पर आपने कोर्स कर लिया या आ, मेरा माँ बाप बाप तो पहला आया था आ, ब्रह्मा कुमारी इसको फिर वहाँ से ही फैमिली से चलता है हम लोग वहाँ से ही चलते हैं सब लोग हैं मा, मेरे माँ बाप सब हैं मेरा भाई भी है फॉलो करते हैं फॉलो करता है मोटोबुक तो को भी आ जाता हम लोग ये तो बड़ी कमाल की बात है शबरी जी और आपके पूरे परिवार वाले इस ब्रह्मा कुमारी इसके लाइफ को फॉलो करते हैं आप भी उनसे फॉलो करते हैं और तेरह साल से सिंगापुर में रह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप इन चीज़ों को करते हुए अपना जॉब भी करते हैं तो फिर अब तेरह साल से यहाँ रह रहे हैं तो इंडिया वगैरह जाना होता है आपका हाँ साल में दो बार जा रहे हैं हम लोग हम जाना है तो माउंट आबू भी जाएगा यहाँ भी जाएगा लव हमारा घर वगैरह को वहाँ भी जा जा जाके आ जाएगा साल में दो तो बार एक बार कोयम्बटूर और एक बार माउंट आबू स्पिरिचुअल <laughs> एनर्जी के लिए आप माउंट आबू जाते हैं और परिवार से मिलने के लिए आप अपने घर कोयम्बटूर जाते हैं अच्छा इस इंजीनियरिंग फील्ड में जो आपने किया है और सिंगापुर में कैसे आपका आना हुआ आप भारत में भी काम कर सकते थे सिंगापुर का कैसे हुआ आ, उन लोग तो आ, मेरा सात फ्रेंड्स जो हैं उन लोगों को आने का आ, मन था लेकिन आ, आ, हमारा ऐसा पता भी नहीं था सिंगापुर से ऐसा कुछ नहीं था लेकिन उन लोगों को वो आ गया था यहाँ सिंगापुर आके काम करना है ऐसा फिर उसके साथ हम भी गए थे फिर हमारे काम भी वहाँ पे मिला था वहाँ वहाँ से फिर हम लोग सब मिलके सिंगापुर आ गया ग्रुप आ गया पूरा हमारा फ्रेंड्स लोग वगैरह सब यहाँ भी है उनके साथ आ गया तो शुरुआत में यहाँ आ गए तो कुछ अनकंफर्ट लगा कि ठीक लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं क्योंकि हम हमारा प्रमकमरी सेंटर्स जो है वो वहाँ पे था पर यहाँ आने की बात हम सीधा सेंटर भी गए हैं फिर वहाँ से बहुत कुछ फैमिली भी है आ, ऐसा फैमिली का फीलिंग तो है बहुत अच्छा लगता है वो तो कोई डिफरेंस नहीं था आ, आ, आ, इंडिया में भी और सिंगापुर में भी आ, वो एक ही जैसे लग रहा था फिर ऐसा होता बहुत अच्छा फीलिंग तो है विद ब्रह्मा कुमारिस जो है हम तो जीवन जीने की वो खला बता रहे इसीलिए वो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था ओके ओके चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शबरी भाई मुझे लगता है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं कई बार हम भारत छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो थोड़ा सा वो फीलिंग आता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है लेकिन आप यहाँ पर आप कोयम्बत में जैसे ब्रह्मा से जुड़े हुए थे और यहाँ आने के बाद यहाँ भी आपको सेंटर मिल गया ब्रह्मा का तो वो आपको जो है सेम फीलिंग है चाहे वहाँ हो यहाँ हो जो फैमिली फीलिंग है वो यहाँ पर भी मिल रहा है परिवार का स्नेह आपको मिल रहा है तो ये एक अच्छी बात आपने बताया जैसे मेडिटेशन करते हैं या जिस तरह से नॉलेज लेके हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो किसी भी एरिया में जाते हैं या देश में या विदेश में जाते हैं तो वो हमारे लाइफ में जो है हर चीज़ जो है कॉमनली चलता रहता है तो इसी हमें अच्छा भी लगता है तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद व्यक्ति को कहीं भी रहने का एक जो सलीका है आ जाता है लाइफस्टाइल जो है उनका एक यूनिक हो जाता है जिससे वो हर जगह फिट हो जाता है तो बिल्कुल शबरी जी जो है कोयम्बत्तूर से सिंगापुर आएँ और यहाँ पर ब्रह्म कुमारी का जो सेवा केंद्र उससे जुड़ने के बाद उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ भी वहाँ भी वो जो है एक ही जैसा फीलिंग कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में हम लोग गाना सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि शबरी भाई आप मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान वगैरह में म्यूज़िक से सुनते होंगे तो म्यूज़िक के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है और कौन सा एक म्यूज़िक या कोई गीत आपको स्परिचुअल सॉन्ग्स जो है उसमें से कौन सा एक अच्छा आपको लगता है जो आप हर बार सुनना पसंद करते हैं आ, मेरे तो पसंद गाना है वो एहत कहो खुदा से मुश्किलें बड़ी है वो वो जो गाना है हमारे रियल सिचुएशन को बता रहे मुझे क्योंकि एक एक मुश्किल जो आता है लाइफ में कैसा वो, वो, वो हमारा आ, आ, बाप मानते हैं हम लोग तो वो बाप कैसा हमारा एक एक एक, एक संभव को असंभव को संभव करता है ऐसा आ, ऐसा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो होता है लाइफ में इसलिए वो गाना मुझे बहुत पसंद आता है चलिए शबरी भाई बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है और ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किले बड़ी मुश्किलें बड़ी हैं मुश्किलों से ये कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है सचमुच ये गाना जो है अपने आप में बहुत ही कमाल का है मैं भी जब भी सुनता हूँ तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है तो जब भी आप इस गाने को सुनेंगे थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनते हैं तो ऐसे बहुत सारी जो यहाँ पर गीत के अंदर जो शब्द है वो आपको जो है अपलिफ्ट करता है यानी आगे बढ़ाता है आपके सोच को जो है बदल देता है आपको सकारात्मक सोचने पे मजबूर कर देता है और आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं वो बहुत छोटा कर देता है क्योंकि आप जिसके बारे में सोचते हैं मुश्किलों के बारे में उससे बड़ा खुदा है और वो सारे मुश्किलों का हल है तो आइए बहुत ही प्यारा सा गीत शबरी याद कराया है तो इस गाने को सुनते उसके बाद फिर से शबरी जी से जुड़ेंगे आप सुना है रिमोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है आधे या तो करो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 मेरी मुश्किलें बड़ी ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा जब साथ है हमारे वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे हर काम उसके रहते हर हुआ पड़ा है कभी हार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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग बातें कर रहे हैं शबरी जी से जो खास इंजीनियर है और सिंगापुर में अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज के लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपने अभी याद कराया बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना और मुझे लगता है कि आप सभी को भी मोटिवेशन मिला होगा इस गीत के माध्यम से तो वही आगे बढ़ते हैं और ये जो नाम है आपका शबरी बाई तो ये नाम का क्या मतलब है इसका क्या उद्देश्य है और ये नाम से कुछ रहस्य में बातें जुड़ी हो तो उसके बारे में बताइए अच्छा मेरा जो नाम है वो आ, सबरी मला का वो उसी का गार्डस होता है उसका नाम है उसी वक्त तो ज्ञान का पहला तो मेरा बाप तो चलता था उनका आ, वो एक एक साल में वो वो जो माल माला लगा के वो वहाँ पे जाता था इसलिए उन्होंने रखा है मेरा शबरी बोल के आ, क्योंकि उसी वक्त बहुत फॉलो करता था मेरा बाप शबरी माला जाता था मंदिर है बहुत बड़ा केरला में है आ, सो वो जाता था हर साल जाता था वो बहुत फॉलो करता था उनको इसीलिए नाम भी ऐसा हो okay. गया जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ये जो है केरल में एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम जो है शबी बाई को उनके पिताजी ने रखा क्योंकि उस समय उनके पिताजी इस मंदिर को बहुत फॉलो करते थे उनको पूजा अर्चना करते थे तो वो बड़े प्यार से ऐसे भी होता है कि हमारे घर में जब भी नाम होता है तो कहीं ना कहीं देवी या देवता के नाम से जुड़ा होता है या किसी अध्यात्म से जुड़ा होता है तो वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ अध्यात्मिक रहस्य है तो मैंने पूछा आपसे तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे भारत के जो युवा साथी हैं अगर सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे किस तरह से वो अपना करियर अच्छा बनाए ब्राइट बनाए उसके लिए आपके पास क्या टिप्स हैं हमारे युवाओं को बताने के लिए अच्छा एक्चुअली क्या है हम जो करना है वो आ, उसके बिना सोचना है तो आ, इसमें ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करना तो वो बात कर सकते हैं गॉड गाड को डायरेक्ट बोल जो सकता है वो अपनी मदद भी मिल जाएगा आपको करियर को भी इसलिए हमारा आ, मेरा याद था मेरा पर्सनल जो थाट था मुझे एवियनिक्स एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करना है आ, लेकिन हमारा इंडिया में तो ऐसा सिचुएशन ज़्यादा नहीं था फिर आ, मुझे एविएशन इंडस्ट्री का काम करना है तो वो जो तो आ गया है मैंने भी बताया था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद गॉड so uh, uh, I will use to tell God uh, about my interest then I started uh, uh, studying on engineering subject फिर ऐसा सिचुएशन सब ऐसा मिल गया क्रिएट हो गया फिर हम यहाँ सिंगापुर आ गया सिंगापुर में काम भी different field में था पहला फिर ऐसा ही हो गया हम तो अभी अभी अनेक इंडस्ट्री में काम करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे चलिए शबरी भाई बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारी यूथ को जो सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि कई बार हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने करियर को लेके लेकिन मुझे लगता है कि कम सोचकर आप फोकस रहें और आपको क्या बनना है वो चीज़ें जो है आप अपने आप से तो बातें कर ले और साथ ही साथ जिस आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं भगवान को मानते हैं उनको ज़रूर ये अपने मन ही मन उन सभी चीज़ों को अपने आइडियाज़ को अपनी इच्छाओं को ज़रूर उनके साथ शेयर करें तो ऐसा कर रोज करते रहने से क्या होगा आपको फोकस भी मिलेगा और आपको हेल्प भी मिलेगा जैसे छबरी बाई को भी लगा कि मुझे एविएशन में कुछ करना है लेकिन करना है कैसे होगा ये पता नहीं लेकिन वो चीज़ें वो हमेशा भगवान से कहते रहते थे कि मुझे इस फील्ड में काम करना है ऐसा करना है तो उनका सपना जो है जैसे जैसे धीरे धीरे वो अपना कॉलेज पूरा किया फिर डिग्री हासिल की इंजीनियरिंग का उसके बाद सडनली उनको ये सारी चीज़ें मिल गई और वो जो सोचते थे वो चीज़ें उनके हाथ में आ गई तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे यूथ के लिए मैं भी चाहूँगा कि इस तरह का प्रयोग हमेशा करते रहें कोई चीज़ हो तो आप सबसे पहले अपने आप से उसके लिए फोकस रहें और ईश्वर के साथ रॉफ शेयरिंग करें जैसे प्रार्थना करते उस समय उन्हें ये बात भी बता दें तो अच्छा लगेगा इससे आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी और जाते जाते मैं कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहें और जो मैसेज जो है हम आ... वो इंटरेस्ट रखना है तो हमारा करियर भी इंटरेस्ट होना चाहिए और कुछ करना है तो इस दुनिया ये लोग जो है उनको क्या करना है वो भी सोचना था क्योंकि वो वो रियल हैप्पीनेस जो मिलता है वो भगवान से ही मिल सकता है और किसी से मिल नहीं सकता है उस मैसेज तो सबको देना है वो वही बहुत आ, अच्छा का फीलिंग सबको मिल सकता है वो हैप्पीनेस जो है वो तो उसको दुनिया भर के फैलाना चाहिए hmm. वही सोच होना चाहिए किसी को हेल्प करना है जो करना है कुछ करना है तो कर ले दो लेकिन गिव द मैसेज लाइक हमारा भगवान तो आया है इस दुनिया पे वो बोल रहा है वी मस्ट नीड टू बी हैप्पी एवर ऐसा कोई को कोई नहीं दे सकता है इस मैसेज फैलाना चाहिए <laughs> बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि हमारे जीवन में खुशी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम खुशी के लिए सारा दिन मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रहते इसका मतलब कहीं ना कहीं खुशी जो है जहाँ से मिलने वाला है उसके बारे में आप पता नहीं है शबरी भाई यही बता रहे थे कि उनको खुशी मिली है और उनसे मिली है जो खुशी का भंडार है खुशी का सागर है परमात्मा जो है हम सबका ईश्वर जो है वो खुशियों का भंडार है खुशी उनसे मिल सकती है बस उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है तो ये भी बता रहे थे वो अपने मैसेज में कि हम लोग आम जिंदगी में जैसे एक दूसरे को दोस्त के रूप में हेल्प भी करते हैं मदद भी करते हैं लेकिन वो खुशी नहीं दे पाते उनको जो खुशी आंतरिक चाहिए तो वो खुशी हमें मिलेगा ईश्वर से जब कनेक्ट होंगे तो कनेक्शन होने के लिए आपको ब्रह्म कुमारी जुड़ना पड़ेगा तो वो कनेक्शन का जो तरीका है वो बताएंगे तब आपके जीवन में सच्ची खुशी आएगी और वो खुशी एक दूसरे से हम लोग स्प्रेड करते करते पूरी दुनिया में खुशी ला सकते हैं तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज है सबरी भाई थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू थैंक यू ओम शांत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 गाते रहो, गाते रहो, कुंगुना गाते रहो, गाते रहो, कुंगुना गाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मना तेरे हो, मिलन प्यारे प्रभु से मना तेरे हो, सदा खुशे रहो. कल्याण है खुशी का मरमे सुनाते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो बसाना खुशी का लुटाते रहो सदा खुश रहो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 ये सेवा पड़ी है दुआओं भरी ये मुस्कान वरदान भगवान का मुस्कान वरदान भगवान का न जो खुशी में न जाते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो साना खुशी का लुटाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुश रहो